शिवपुराण रुद्र संहिता नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए जी ने तारकासुर की उत्पत्ति उसके उग्र तप वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सब को जीत कर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया वह जितेंद्रीय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया मुने तदनंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम की करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तमन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा प्रभो आप ही हमारी गति हैं आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जल अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधें भी निर्बल हो जाती है उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सब से समयोचित बात कही देवताओं मेरे ही वरदान से दैत्य तार का इतना बढ़ गया है अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं जो जिससे पलकर बढ़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है विश्व के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा ही कार्य करो मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का, का वध कर सकता हूँ न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते यह मैं सत्य कहता हूँ देवताओं यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है दूसरा नहीं सूर्यश्रेष्ठगण इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है यह बात तुम्हें भी विदित ही है महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे तथापि देवताओं तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सके भगवान शंकर उर्ध रहता है उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है उनके वीर्य को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ हैं दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपने दो सखियों के साथ ध्यानपरायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिवा के सामने रहकर कर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है तथा वे ध्यान मक्न, महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते देवताओं चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भारिया बनाने की इच्छा करे वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक करो मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ